मूर्खों की खोज में एक दिन अकबर और बिरबल में विवाद हो रहा था अकबर ने कहा अकलमंदों को पहचानना आसान है मगर मूर्खों को पहचानना कठिन है लेकिन बिरबल का कहना था कि मूर्खों को पहचानना आसान है तब अकबर ने कहा अगर ये बात है तो कल दोपहर के पहले आप आठ मूर्खों को लाइए अगर आप ला सके तो मैं उन सबको इनाम दूंगा लगे हाथ आपको भी इनाम मिल जाएगा बिरबल अगले दिन सुबह मूर्खों की खोज में निकल पड़े रास्ते में एक आदमी गधे पर सवार होकर जा रहा था उसके सिर पर कपड़ों की एक बड़ी गठरी थी बिरबल ने उससे पूछा तुम इस गठरी का बोझ क्यों उठा रहे हो गधे पर ही रख दो आदमी ने जवाब दिया साहब मेरा गधा बूढ़ा हो चला है उसमें अब पहले जैसी ताकत भी नहीं है उसका बोझ कम करने के लिए ही गठरी को अपने सिर पर लाद कर ले जा रहा हूं हंसते हंसते बिरबल ने उसे कहा दोपहर को दरबार में आओ राजा तुम्हें इनाम देंगे बिरबल ने यात्रा जारी रखी थोड़ी ही दूर पर एक किसान और उसका बेटा खेत में कुछ ढूंढ रहे थे बिरबल ने उनसे पूछा आप यहां क्या ढूंढ रहे हैं किसान ने कहा अपनी बचत बचत के पैसे हमने इसी खेत में कहीं गाड़ कर रखे थे वही ढूंढ रहे बिरबल ने उनसे पूछा क्या उस जगह पर कोई निशानी नहीं रखी थी बेटे ने कहा हाँ हाँ रखी थी उस दिन वहां एक मोर नाच रहा था उसी के पास छिपाए थे बिरबल ने हंसते हुए उन्हें भी दरबार में आने को कहा फिर बीरबल और थोड़ी दूर गए रास्ते में दो लोग लड़ रहे थे बीरबल ने उन्हें अलग किया और पूछा मामला क्या है उनमें से एक ने कहा यह अपने बाघ से मेरे बैल को मरवाना चाहता है दूसरे ने कहा जरूर मरवाऊंगा बिरबल ने उदर, इधर उधर देखते हुए पूछा कहा है तुम्हारे बाघ और बैल पहले आदमी ने कहा, हम खुदा से एक वरदान मांगने वाले हैं। जब मैंने कहा कि मैं एक बैल मांगूंगा नहीं दोनों को भी दरबार में बुलाया आगे चलकर बिरबल ने एक आदमी को कीचड़ में गिरा हुआ देखा वो अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाकर उठने की कोशिश कर रहा था उसे उठाने के लिए बिरबल ने हाथ दिया उस आदमी ने बिरबल से कहा मेरे हाथ को मत छूना मैं जो अलमारी बनाने जा रहा हूं यह उसका नाप है अगर आप मेरे हाथ पकड़ लेंगे तो मैं सही नाप भूल जाऊंगा बिरबल ने उसे भी दरबार में आने को कहा बिरबल ने जिन छह लोगों से मुलाकात की वे सब दोपहर तक दरबार में पहुंच गए सारी ब... बातें विस्तार से राजा को बताई गई दरबारियों ने मूर्खों की बातों पर मजा लेकर खूब कह कह लगाए आए हुए छह लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया अकबर से इनाम पाकर वे खुशी खुशी वापिस चले गए अकबर ने बिरबल को देखकर कहा आपको इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि आप आठ नहीं सिर्फ छह मूर्खों को ही लाए इस पर बिरबल ने कहा दिन भर मूर्खों की खोज में भटका इसलिए मैं सातवां मूर्ख हूँ और अब आठवां मूर्ख यह कहकर बिरबल रुक गए अकबर को समझ में आ गया हंसते हुए बोले इस काम पर आपको भेजने वाला आठवां मुर्ख मैं ही हूं ना पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा